अंतर्मुखी होकर परमपिता परमात्मा का स्मरण करेंगे परमात्मा के नाम ओम का तीन बार उच्चारण Oh um. सज्जनों आर्यो को ईश्वर के प्रति क्या भावना रखनी चाहिए ईश्वर को किस रूप में अपने मन में रखना चाहिए वो विभिन्न मंत्रों में ईश्वर ने स्वयं भी बताया और उनमें से कुछ मंत्र महर्षि ने यहाँ चुने हैं आज जिस मंत्र का हमने स्वाध्याय किया वो आर्य अभिविनय के प्रथम प्रकाश का बयालीसवां मंत्र है ऋग्वेद में यह प्रथम मंडल के तराणवे वे सूक्त का दूसरा मंत्र है मंत्र में परमात्मा की स्तुति की गई है परमात्मा का वर्णन किया गया है कैसा है वो परमात्मा मंत्र में कहा सह वह परमात्मा पूर्वया निविदा कव्यता पूर्वा शब्द पुराण के नाम में पुराणों के नाम में निरुक्त में पढ़ा गया है जो पुरातन है ऐसा पहले से जो विद्यमान है ऐसे पूर्वया तृतीय एकवचन, उसके द्वारा जो पहले से विद्यमान है वो पहले से कौन विद्यमान है अगला शब्द कहा निविता, निवित निवित शब्द वाणी के नामों में पढ़ा गया है निघंटू में नितराम नितरा विंदंती यवित जिससे हम ठीक तरह से जानते हैं उसे निवित कहते हैं वाणी और यहां पर वाणी ली गई है वेद वाणी परमात्मा का ज्ञान लोक व्यवहार में भी हम वाणी के द्वारा ठीक तरह जान पाते हैं यदि मनुष्यों में वाणी ना हो भाषा ना हो तो हम एक दूसरे को अपनी बात ठीक तरह पूरी पूरी नहीं बता सकते नहीं समझा सकते हमारे पास दूसरे को अपनी बात समझाने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय वाणी है इसलिए उसे निविद कहा गया और परमात्मा ने हमें ठीक ठीक ज्ञान कराने के लिए जो वाणी दी है वचन दिए हैं वो वेद हैं। इसलिए वेद भी वाक है अच्छी प्रकार से हमें आती है उस वेद वाक के द्वारा जो कि पुरातन है पहले से है जो वेद हमें आज उपलब्ध हैं, वो तो सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने ऋषियों को दिए थे और वो परंपरा से चले आ रहे हैं लेकिन परमात्मा में यह ज्ञान ये वेद का ज्ञान और इससे अतिरिक्त भी जो उसका ज्ञान है वह सब परमात्मा में पहले से विद्यमान है उस पहले से विद्यमान ज्ञान के द्वारा पूर्वया निविदा कव्यता कवि के भाव को कव्य कहा गया कवि होता है क्रांत दृष्टा जो किसी वस्तु को और छोर से पूरा पूरा जानता है वो कवि है और उसका भाव कवित्व और वो कवित्व कव्यम कवित्व तन्यते याया, सा कव्यता जिसके द्वारा कवित्व क्रांत द्रष्टापन फैलता है वो है कव्यता ईश्वर क्रांत दृष्टा है उसका भाव हुआ कवित्व तो जिस प्रकार से परमात्मा वस्तुओं को संसार को ठीक ठीक जानता है यथावत जानता है ऐसा यथावत जानना जिसके द्वारा फैलता है कहाँ फैलता है मनुष्यों में जो क्रांत दृष्टा नहीं है ठीक ठीक नहीं जानते अथवा अज्ञानी है उनमें भी ईश्वर का वह ज्ञान वह क्रांत दृष्टापन कवित्व फैलता है जिसके द्वारा उस पूर्व ज्ञान के द्वारा तीन शब्द हैं पूर्वया निविदा कव्यता कव्यता में तृतीय अभिभ्यक्ति का लुक मानेंगे सुपाम लुक से सुलुक से लेकिन इसको तृतीय अभिभक्ति में विशेषण मान के करेंगे कव्यतया पूर्वया कव्यतया निविदा जो पहले से विद्यमान थी ऐसी और जो औरों में भी यथार्थ ज्ञान को फैलाती है ऐसी उस वाणी वचन ईश्वर के जान के द्वारा आयो महर्षि ने इसका अर्थ किया सनातनात कारणात् वेत भाष्य में जो सनातन कारण है उससे आयु शब्द हम जानते हैं अपनी अवस्था इस रूप में देखते हैं आयु का एक अर्थ षी में एक पंचमी में भी यहां पर हो सकता है उससे तो जो मूल कारण है उसको यहां पर आयु शब्द से कहा गया प्रकृति को ले सकते हैं उस आयु सनातन कारण से मूल कारण से आदि कारण से परमात्मा ने मनु नाम इमा प्रजा अजनयत उस वह पर उस परमात्मा ने मनु की मनुष्यों की जो मननशील है उनकी इमहा प्रजा इस सब प्रजा को उत्पन्न किया है मनुष्यों की समस्त प्रजा को समस्त मानवों को परमात्मा ने उत्पन्न किया है और महर्षि ने व्याख्या के अंदर लिखा अन्य भी जो प्रजा है पशुवादी उनको भी परमात्मा ने ही उत्पन्न किया है मंत्र में सीधे सीधे कहा गया मनुष्यों की इस समस्त प्रजा को स अजनयत उसने उत्पन्न किया आयो सनातन कारण से प्रकृति जो मूल कारण है उससे इस सब को उत्पन्न किया है कार्य जगत को लेकिन केवल पादान कारण हो उससे उत्पन्न नहीं होगा उसके लिए जो जान चाहिए वो भी परमात्मा में था और उस जान के माध्यम से उसने इस संसार को उत्पन्न किया अपने जान का उपयोग किया मूल प्रकृति का उपयोग किया जान के द्वारा मूल प्रकृति को इस रूप में परिवर्तित किया नियोजित किया कि ये सारा जगत प्राणी मनुष्य उत्पन्न हुए परमात्मा का जो ये ज्ञान था उसमें पहले से विद्यमान था उसने कहीं से प्राप्त नहीं किया है इस सदा से उसमें विद्यमान है सदा से वो इस सृष्टि को बनाता रहता है इसलिए वो विशेषण दिया पूर्वया ऐसे उस ज्ञान से बिना ज्ञान के परमात्मा इस सृष्टि को उत्पन्न नहीं कर सकता वो सब चीज जानता है और उसने क्या उत्पन्न किए दयाम अपश्च लोक को सूर्यादि लोकों को अपह और जो नीचे के लोक हैं उनको पृथ्वी आदि को उनको भी उसी ने उत्पन्न किया है कैसे किया विवस्वता चक्षा विवस्वत कहते हैं सूर्य को विवसनवान विवासनवान वो दूसरों को बसाने वाला होता है इसलिए उसको विवस्वान बोलते हैं बिना सूर्य के ये सृष्टि ये पृथ्वी कम से कम हमारी पृथ्वी इसका जीव सब व्यवहार नहीं हो सकते वो हमें बसाने वाला है इसलिए सूर्य को विवसवान बोलते हैं तो जो बसाने वाली शक्ति है सामर्थ्य है उसके द्वारा ये परमात्मा की सामर्थ्य विवस्वता चक्षसा चक्षिंग क्षप्त वैसे व्यक्तायाम वाची वाणी के रूप में है लेकिन निरुक्त में दर्शन कर्मा भी है दर्शन अर्थ वाली भी है विवस्वता चक्षसा सबको बसाने वाली दृष्टि से उसने इस संसार को जो बनाया है उसके पास ज्ञान है सब कुछ है लेकिन किस दृष्टि को लेके उसने बसाया है इस सूर्य पृथ्वी आदि को विवस्वता चक्षसा सबको बसाने की दृष्टि से दर्शन से उसने इसको बनाया है उसका ये लक्ष्य था कि इन सबका वास हो सके ये रह सके यहां पर एक एक इकाई अपने आप में बस रही है मनुष्य शरीर पशु वृक्ष आदि एक एक इकाई भी इस तरह की बनाई है कि वो जी सके एक इकाई अपने आप में जी सके ये एक अलग ज्ञान हुआ लेकिन इस इकाई के जीने के लिए जो अन्य व्यवस्थाएं आवश्यक हैं, वो भी बनाना उसके अनुरूप बनाना इस इकाई में ऐसा भोजन अंदर जाए जो कि इसके काम आ सके वैसा भोजन वहां निर्मित है वृक्ष वनस्पतियों में वो व्यवस्था इसके अनुरूप की गई है विविध जीव जंतु उत्पन्न होते जाते हैं बीज इत्यादि संतानोत्पत्ति होती जाती है वो ऐसे बनाए गए हैं स्त्री पुरुष की वो एक दूसरे को बसाने वाले हैं अकेली अकेली इकाई को सोचा जाता तो परस्पर संबंध नहीं बनता लेकिन ये इस तरह बने हुए हैं कि परस्पर संबंध है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इनको विवस्पता चक्षसा, बसाने की दृष्टि से उसने ये बनाया और वो परमात्मा कैसा है उस परमात्मा को देवा अग्निम धारायण द्रविणो जो धन को देने वाला है उस अग्नि को देवता लोग धारण करते हैं यह भी परमात्मा की स्तुति है कि देवता लोग उस परमात्मा को ऐसे परमात्मा को धारण करते हैं उसी को पकड़ के रखते हैं ऐसे उस परमात्मा को हम क्या करें तो महर्षि ने कहा हम लोग उसी को भजें उसी की स्तुति करें यहाँ व्याख्या के अंदर महर्षि ने विवस्वता चक्षसा द्याम अपश्चा इसके लिए जो वाक्य लिखे उसमें वो कहते हैं विवस्वता चक्षसा और उसी ने सूर्यादि तेजस्वी सब पदार्थों के प्रकाशने वाले बल से सूर्य आदि को जो प्रकाशित कर सके ऐसे बल से ये बल परमात्मा का है उसने उस बल से स्वर्ग कोष्टक में लिखा सुख विशेष महर्षि के अनुसार हम प्राय कहते हैं स्वर्ग यानी सुख विशेष और वो कहां पर है वो कहां पर है तो इसी धरती पे है ये हम प्राय कहते हैं मैं क्या कहते हैं स्वर्ग सुख विशेष सब लोक स्वर्ग भी एक लोक है हाँ सुख विशेष होता है लेकिन वो लोक है एक अपाह अंतरिक्ष में पृथ्वी आदि मध्यम लोक इस अंतरिक्ष में विद्यमान जो मध्यम पृथ्वी आदि जो लोक हैं वो कैसे है? मध्यम लोक हैं एक स्वर्ग लोक है उत्तम लोक है एक मध्यम लोक है जो ये पृथ्वी आदि लोक है चूंकि अन्य मत संप्रदाय वाले बहुत से स्वर्ग का नरक का कोई विशेष स्वरूप बना बना करके प्रस्तुत करते हैं ऐसा कोई स्वर्ग है वो जिस ढंग से स्वर्ग को प्रस्तुत करते हैं वो जिस ढंग से नरक को प्रस्तुत करते हैं वो जिस ढंग से जन्नत को प्रस्तुत करते हैं और जिस ढंग से ज़... जहन्नुम को प्रस्तुत करते हैं वहां का जो वो स्वरूप है वो उनका कल्पित है उस तरह का वहां नहीं होता है इसलिए आर्य समाज में प्राय कहा जाता है कि ये स्वर्ग नरक जो आप कल्पित करते हो वो कुछ नहीं है वो जन्नत और जहन्नुम कुछ नहीं है इसी पृथ्वी पर जो सुख विशेष है वो स्वर्ग है और जो दुख विशेष है वो नरक है एक व्यापक प्रचलन हमारे अंदर है इसलिए आया क्योंकि उन्होंने स्वर्ग नरक का जो स्वरूप प्रस्तुत किया था वो स्वरूप गलत था लेकिन स्वरूप के साथ उन्होंने कुछ लोक विशेष भी माने थे कि स्वर्ग कोई लोक है नरक कोई लोक है मैसी के इन वचनों में भी स्वर्ग को एक लोक माना है जो कि पृथ्वी लोक से भिन्न है इसका यह मतलब नहीं है कि स्वर्ग का वो स्वरूप हम माने जैसा पौराणिक मानते हैं स्वर्ग का स्वरूप तो वैदिक ही रहेगा सृष्टिक्रम के अनुरूप रहेगा लेकिन कोई स्वर्ग लोक पर तो अवश्य और मध्यस्थ ये पृथ्वी लोक है जिसमें हम लोग रह रहे हैं और आगे क्या कहते हैं निकृष्ट दुख विशेष नरक नरक को दुख विशेष उन्होंने खोला है लेकिन ये लोकों की चर्चा चल रही है तो ये दुख विशेष नरक है ये भी लोक है कोई और आगे क्या कहते हैं दुख विशेष नरक और सब दृश्यमान तारे आदि लोक लोकांतर रचे हैं ये फिर जो तारे आदि लोक लोकांतर हैं ये भी लोक हैं अलग अलग ग्रह उपग्रह हैं और इन तारे आदि लोक लोकांतरों को स्वर्ग मध्यस्थ और नरक से भिन्न पढ़ाए मशी ने इस पृथ्वी पर जितना सुख है वो भी बहुत है लेकिन बहुत सी विषमताएं भी हैं दुख भी हैं, विसंगतियां भी हैं और जिन आत्माओं के ऐसे कर्माशय होते हैं इस पृथ्वी पर भोगने लायक वो यहां आते हैं हम इस पृथ्वी पर कभी वैदिक साम्राज्य की चक्रवर्ती साम्राज्य की कल्पना करते हैं हम मानते हैं कि इस पहले यहां पर चक्रवर्ती राज्य था वैदिक व्यवस्थाएं थी आज वैदिक व्यवस्था नहीं है पहले थी तो उस समय यह विशेष था और हो सकता है कोई ऐसा लोक हो जहां इसी तरह आत्माएं जाती हों जो श्रेष्ठ आत्माएं हो बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हो हमारे से भी श्रेष्ठ और उनके लिए वैसी उत्तम व्यवस्थाएं वहां पर की गई हों और हो सकता है इस पृथ्वी से भी निकृष्ट लोग हों जहां ऐसी भी व्यवस्था नहीं हो वहां वो आत्माएं जन्म लेती हूं जिनको अधिक कष्ट भोगना है अधिक दुख भोगना है वहां रहते हुए वो दुख भोगेंगे ही अधिक तो कल्पित जो पौराणिक या औरों के द्वारा है उस स्वरूप को ना मानते हुए लेकिन विविध लोक तो माने ही जा सकते हैं। जैसे इस पृथ्वी पर भी कहीं बहुत खराब स्थिति है कहीं बहुत अच्छी स्थिति है मध्यम स्थिति है ये होता है जैसे यहां विभिन्न परिवार हैं ऊंचे नीचे जैसे यहां विभिन्न शरीर हैं अच्छे बुरे कर्म के अनुसार मिलते हैं ऐसे ये निवास का स्थान लो पृथ्वी आदि भी मिल सकते हैं ऐसे हो सकते हैं इस संभावना को नकारने की कोई आवश्यकता नहीं है और महर्षि के इन शब्दों से वो लोग पता लगते हैं दूसरी बात यहां महर्षि ने इन तीन लोगों सुख लोक स्वर्ग मध्यस्थ और नरक इनसे भिन्न तारे आदि लोक को माना है सत्या प्रकाश का एक प्रसंग आता है जहां उन्होंने वस्तुओं की गणना करते हुए सूर्य चंद्र आदि का भी उल्लेख किया उनको वसु कहा और बोले इनमें प्राणी भी रहते हैं और ये एक बहुत विवाद या आलोचना का विषय बना दिया गया कि सूर्य पर इस चंद्रपा में तो कोई प्राणी ही नहीं रहते महर्षि ने ये कैसे लिख दिया कि इनमें प्राणी रहते हैं वहां वाक्य रचना कुछ ऐसी मिश्रित हो गई है कुछ स्पष्ट नहीं है ये यहां एकदम स्पष्ट पता लगता है कि मैं महर्षि ये नहीं कह रहे कि सब लोकों में सब जगह प्राणी रहते ही हैं। प्राणी इन तीन स्थानों पर रहेंगे स्वर्गलोक में मध्यस्थ लोक में और नरकलोक में यहां जीव जंतु रहेंगे और इससे भिन्न जो ये तारे नक्षत्र आदि लोक है यहां प्राणी रहे यह आवश्यक नहीं है लेकिन वसु तो ये फिर भी है ये इनको बसाने वाले हैं और परमात्मा ने जो इन सबको बनाया है वो कैसे विवस्वता चक्षा बसाने की दृष्टि से इनको बनाया है सूर्य कैसा बनाया जिससे कि यहां बसावट हो सके इन सब की आकाशगंगाओं की और विभिन्न सौरमंडलों की रचना कैसी हुई है जिससे कि ये बस सके इनको उस ढंग से घुमाया उसने कि यहां पर बसावट हो सके इस तरह से घुमाया कि यहां दिन रात बन सके इस तरह से चला रहा है कि यहां पर ऋतुए बन सके जो भी उसने किया है वो विवस्वता चक्षसा, बसाने की दृष्टि से किया है तो सार्थकता उसकी भी है महर्षि वहां पर सत्यार्थ प्रकाश में एक तो वसु शब्द बोलते हैं ये बसाने वाले हैं वसुओं की व्याख्या है और दूसरा महर्षि का एक हेतु वहां पर है कि परमात्मा के द्वारा ये बनाई गई सृष्टि कुछ भी चीज निरर्थक नहीं हो सकती वो सार्थक है ये वहां उनका मुख्य कथन है ये हर चीज बसाने वाली है और निरर्थक नहीं है प्राणियों के निवास की बात जो सबके साथ जुड़ गई है वो वाक्य रचना में अस्पष्टता के कारण से जुड़ी है तो महर्षि का यह तात्पर्य नहीं हो सकता इस तरह के जीव सूर्य में नहीं रह सकते और उसके प्रमाण के रूप में हम इसको दे सकते हैं कि यहां इन तीन लोगों से भिन्न तारे आदि को अलग से पढ़ा है। तो उस परम पिता परमात्मा ने अपने ज्ञान से जो कि उसके पास पहले से था और इस सनातन प्रकृति के द्वारा मनुष्यों की इस प्रजा को उत्पन्न किया है वही इसका उत्पादक है और सबको बसाने की दृष्टि से उसने बनाया है एक दूसरे से एक दूसरे का काम चल सके एक दूसरे की व्यवस्था हो सके इस ढंग से जड़ और चेतन जगत को उसने रचा है लोक लोकंत्रों को रचा है और ऐसे ही उस परमात्मा को देव लोग धारण करते हैं ये सारी परमात्मा की स्तुति हुई और इसका तात्पर्य क्या है जो महर्षि ने अंत में लिखा ऐसे उस परमात्मा को ही हम लोग भजें हमें भी उसी को बचना चाहिए उसी को मन में रखना चाहिए परमात्मा के इस विराट स्वरूप को परमात्मा के द्वारा हमारे लिए की गई समस्त व्यवस्थाओं को रक्षाओं को मन में रखते हुए ये जीवन आर्यो को चलाना चाहिए ये भावना रखनी चाहिए इसमें किन्हीं को कुछ पूछना हो तो शांति आज रविवार है।